मुठे ऐर ती जिजा सावित्री शिक्षण देती मराठ मोड़ संस्कृति हाच आवाज़ पुनेरी आवाज सामाजिक व माहिती रहा रहा नमस्कार आप सुंदर रेडियो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे की आप सभी जानते हैं एक मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और पिछले एक एपिसोड में हमने विशेष राम रैना सर जी से बातें की थी बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था जिसमें हमने गुरुकुल के बारे में और बच्चों की मानसिक स्थिति और कई बार पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है उस विषय को हमने थोड़ा सा टच किया था और दो चीज़ें हैं एक तो माता पिता बच्चों को चाहते हैं कि वो एक अच्छा नागरिक बने और एक अच्छा कंपनी में काम करे या गवर्नमेंट सर्विस करें और दूसरी तरफ एक बच्चे का मानसिकता वो रहती है कि वो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट बनना चाहता है क्रिकेटर बनना चाहता है तो वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये चीज़ें सभी लोगों को पसंद नहीं आता क्योंकि थोड़ा सा लगता है कि पढ़ने के बाद सीधे से जॉब करने से लाइफ सेट हो जाता है ऐसे लोगों का मानना है बहुत सारे लोगों का अपने भारत देश में और कुछ आर्टिस्टिक बच्चे जो हैं जिनका माइंड आर्टिस्टिक तरफ रहता है एक आर्ट उसके अंदर रहता है चाहे खेल का हो गाने का हो डांस का हो तो वहाँ पर ये थोड़ा सा कश्मकाश आ जाता है और वो फिर कई बार कॉम्प्रोमाइज़ होके चीज़ें दब जाती हैं और फिर कई बार निकल के आती है। और कई बार चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं लोग चलो यार ज़िंदगी जीना है बिना गा के भी जी सकते हैं <laughs> लेकिन फिर वही बात आती है कि जीवन में कहीं ना कहीं एक जो संतोष की बात आती है एक सेटिस्फैक्शन की बात आती है वो कहीं ना कहीं हमारा जो है आ, कम हम लोग फील करते हैं तो संतोष हमारे जीवन में नहीं आता क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं वो इनर जो अंदरिक जो बच्चा है जो आर्ट है वो घड़ी घड़ी हमको याद दिलाता है अपने आप को कि आप वो हो तो वो नहीं कर पाते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है तो आइए इन्हीं विषय को हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं फिर से एक बार हमारे साथ इस एपिसोड में राम रैना सर जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद नमस्कार श्रोताओं और <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद सनी जी जी, जी, आ, जी। आ, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया फिर एक बार <laughs> uh, कैसा रहा पहला <laughs> मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा <laughs> जी जी जी कि जब वो पहला इंटरव्यू रहा हाँ तो हा। कैसा वो तो बहुत अच्छा रहा और काफी लोगों का रिस्पांस भी आया और काफी लोगों ने देखा कि वो कहीं ना कहीं आज के समय की नीड है उन चीजों में क्योंकि इस पर बातें कम होती हैं तो लोगों को लगा कि इस विषय पे बातें होनी चाहिए तो मुझे भी अच्छा लगा फिर से आप मेरे साथ जुड़ गए और आपकी भी भावना लगी कि और आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा-थोड़ा करके जरूर जरूर तो और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं, सब मैं पहन... बहुत खुश हूँ कि हुँ। आपने हुँ। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को यहाँ पर श्रोताओं के सामने रखा है और और मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली इसलिए हूँ क्योंकि आपने इस सब्जेक्ट को मुझे बुलाया है इस बारे में बात करने के लिए लेकिन आपको ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब कोई परेशान होता है चाहे वो लड़का हो लड़की हो एक बूढ़ा हो जवान हो हुँ हुँ। एक ऐसा व्यक्ति हो जो परेशानी में हो तो भगवान के पास क्या करते हैं वो? <laughs> वो जाते हैं और बहुत सारी लिस्ट लेकर जाते हैं सही बात। है। और जब सच में भगवान सामने आ जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि भगवान मुझे बहुत सारी चीजें करनी है <laughs> और मैं इंजॉय नहीं हूँ मैं खुश नहीं हूँ और बहुत सारी बहुत सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं उनके सामने तो तो आज की अगर लैंग्वेज में कहूं, तो भगवान थोड़ा इंग्लिश भी बोल ये बोल देते हैं कि इडियट। है? मैंने तुम्हें सबसे कीमती चीज दी है जी। वो है लाइफ। मैंने वो ज़िंदगी। वो एक ही चीज है एक ही शब्द में तुम्हें दी है वो जिंदगी दी है बस उसको जियो और और खुश रहो बांटो। क्या बात है? क्या ये ये जो, ये जो है, ये कही कही तो बहुत कहना चाहूंगा की हमने पिछले एपिसोड में जो बातें की थी इंटरव्यू में शिक्षा के क्षेत्र में जैसे गुरुकुल शब्द आपने इस्तेमाल किया जी हाँ जी हाँ। तो इसका जो इस दिशा में काम करने के लिए आपने किस तरह का का प्रयास शुरू किया है थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी हमें जरूर इस बारे पे बोलना हुँ, हुँ, हुँ. आ, जैसे अगर हम हमारे पूरे भारत का देखें एक हिंदुस्तान परिवेक्ष्य तो ये काफी बहुत पुरातन है हुँ, हुँ, हुँ. और इसकी अगर जड़ में जाए तो आपको ऐसे ऐसे चमत्कारिक चीजें उजागर होंगी जिसे हम आज फील करते हैं प्राउड फील करते हैं और नहीं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ प्राउड फील करके रह जाता है नहीं, नहीं, जैसे हमने अगर कोई आ, मैच जीता तो हम इंडिया के लिए एकदम से उठ खड़े होते हैं कि भारत है झंडा लहराते हैं पंद्रह अगस्त आ गया तो हम झंडा लहराते हैं भारत है, भारत है भारतीयता जरा उजागर हो जाती है उस वक्त एक ऐसा माहौल हो जाता है दिल में नहीं, कि नहीं, बस और कुछ नहीं ये देश ही सब कुछ है लेकिन जब इन सब चीजों से हट जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं हुँ, हुँ. और ये चीजें न भूलेंगे बिहार के गया से नजदीक जो हमारी विश्व की सबसे बड़ी हम तब के जमाने में आधुनिक लाइब्रेरी <laughs> हुआ करती थी जहां पर हर एक ऐसे देशों से लोग आते थे पढ़ते थे चाणक्य की नीति देखिए तब जो उस उस समय समय कहा था, समय कहा था था हम महाभारत हम रामायण के अलग अलग पाठों को अगर हम पढ़ ले तो आप जानेंगे कि वहां से जो गुरुकुल से पद्धति शुरू हुई है जैसे श्री राम राजा थे लेकिन उनको वाल्मीकि जी जो थे उनके पास सानिध्य में उनको पढ़ना लिखना और सारे गुण संपन्न होना जरूरी था महाभारत को ले लीजिए मैं ऐसे विषय इसलिए छेड़ रहा हूँ क्योंकि जो लोगों को तुरंत पता है तो उस वक्त भी उन्हें हर एक क्षेत्र से व्यक्ति को पढ़ने लिखने का एक हमारा एक सिस्टम रहा सिस्टम रहा जी जी और इस गुरु गुरुकुल होता क्या है एक कुल यानी एक हमारा एक कुटुंब परिवार। परिवार गुरु शिष्य परंपरा हुँ, हुँ। जो शुरू हुई है प्राचीन काल से वो ऐसी है कि जिसमें आदर सत्कार भाव और बहुत कुछ पाने की और बहुत कुछ देने की प्रवृत्ति इच्छा इस चीज को माना जाता है अब क्या हुआ है कि हमारे देश में गुरु शिक्षा प्रणाली गुरु शिष्य प्रणाली ये काफी सालों से चली आई है अगर मैं इसको थोड़ा सा मुझे पता है कि जैसे हमारे पास समय का अभाव है, तो देखिए करीब करीब चार सौ पांच सौ साल का अलग अलग आक्रमणों का अलग अलग इतिहास इतियास हमारा कहीं अलग तरह से गा चुका है लेकिन आज तक अगर हमें बांध के रखा है किसी चीजों को तो ये गुरु शिष्य परंपरा हमें अभी तक बांध के रखी है हुँ, और हुँ, वो अभी तक हम भूले नहीं हैं और वो हमें भूलना भी नहीं चाहिए सही बात है अंग्रेजों ने हमारे पूरे गुरु शिष्य गुरुकुल हर एक गांव में गुरु कुल हुआ करते थे अगर आप देखो हर एक गांव हर एक क्षेत्र में ए, एक गुरुकुल चला करते थे उन्हें सब बंद कर दिया खत्म हो गई हाँ प्रथा खत्म हो गई क्यूँ बंद कर दिया उसके तो पीछे कारण कारण है। <laughs> है आप देखिए कि उन्हें उनका शिक्षण पद्धति को वहां पर लाना हुँ, था। हुँ। अगर हम हम कोई शिक्षा पद्धति पद्धति लाते हैं, तो हम अपनी शिक्षण को एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि हमारे में कुछ कमी थी कि जो नया आ गया जब ये नया आ गया तो अब इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया कैसे जाए तो हमारे ही कुछ ऐसे गलत गलत निर्णय निर्णायक जिस जगह पर थे उन्होंने गलत चीजें की और उस उसका जो आ, आप देख सकते हैं परिणाम अभी देख रहे हैं परिणाम अभी तक हम भुगत रहे हैं अब इसका परिणाम कहाँ कहाँ क्या क्या, क्या, क्या हुआ है नए तरीके से तो आप <laughs> कैसे हाँ। इसको हाँ। इस कर रहे हैं और इससे क्या इस प्रयास से क्या बदलाव आएगा जरूर जरूर मैं उसी पर आ रहा था की जो स्कूलों में और खास कर अगर मैं हम मेरे स्कूल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी जरूरत कब पड़ी और क्यों पड़ी ये भी बहुत जरूरी है और कुछ ऐसा एक माहौल बना दें और वो माहौल के अंदर वो बच्चों को उस तरह से दिखा वो दिखावा नहीं करना हु, हु, हु. मैंने ये सोचा है और हमारा जो पूरा एक कुंबा है उसमें हमने एक सोच पैदा की है कि क्या जरूरी जरूरी है है है तो तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कि ज़िंदगी ज़िंदगी ये बहुत राइट ना ना मिले दोबारा अब अगर वो एक ही है, तो क्यों ना हम इस तरह से उसे जिए आपकी बौद्धिक क्षमता जो आपकी बौद्धिक क्षमता है वो बौद्धिक क्षमता का विकास उस तरह से हो जो हमारी संस्कृति समझती है और जो संस्कृति के धरातल के के के ऊपर वो वो पूरी तरह से वो बैठे बैठे अगर अगर आप ये सोचिए कि अगर पढ़ लिया लिया लिख सब कुछ हो गया लेकिन उसे उसे अपने अपने देश देश बारे में पता नहीं है बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में पता नहीं है जिन्होंने पूरे विश्व को एक ज्ञान दे दिया अगर हम इन सब चीजों से अलग चले जाए तो कहीं ना कहीं तो हमारी शिक्षण पद्धति में ये एक एक मुश्किल का मुश्किल दौर कह सकते हैं एक मिसिंग डायमेंशन कह सकते हाँ। हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। आ, राम रैना सर मैं एक और बात बताना चाहूँगा जैसे आपने कहा इन सारी चीज़ों को तो कहीं ना कहीं मिसिंग डायमेंशन को हम लोग देखें तो आज गुरुकुल पद्धति ना होने के कारण एक शिक्षक और स्टूडेंट एक विद्यार्थी और टीचर के बीच में जो रिस्पेक्ट है जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं टूट गया है जी हाँ। आ, एक अलग उनका दायरा बन गया है और आज के समय में जो मॉडर्न स्कूल जिसको हम लोग कहते हैं कॉलेज कहते हैं या कोई अलग चीज़ें जो है हम लोग अंग्रेजी विद्यालय जिसको कह सकते हैं हम लोग इस तरह के जो विद्यालय है, हैं उसमें कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी एंड स्टूडेंट ओनली द अटेंड किया खत्म हो गया उसके बाद कोई उनका कनेक्शन नहीं रहता है सही हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग आज देख रहे हैं है और उसके वजह से सोसाइटी में या फिर अपने लाइफ में भी बहुत सारे हम अपने घर में अपने माता पिता को भी उतना नहीं रिस्पेक्ट नहीं, नहीं, नहीं दे पाते हैं या अपने बंधुओं को इतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। उतना प्यार और रिगार्ड्स शायद धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है और हमारा जो कौटुंबिक जो बातें थी जो जुड़ के रहने वाली जो बड़ी फैमिली होती थी बहुत सारे लोग मिल रहते थे एक परिवार में पचास सौ लोग रहते थे तो वो खत्म हो गया और बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली आ गई है हमारी और कहीं ना कहीं दो हस्बैंड वाइफ है तो एक बच्चा है है व्याप तो दो बच्चे हैं से और उसके आगे चार से नहीं हमारी नहीं, जो आपके इस प्रयास से हो सकता है वो जरूर, जरूर। तो आइए आगे बढ़ते हुए क्योंकि वक्त हो गया एक ब्रेक का आप सुना है रेडियो सेवन पॉइंट खुश रहो खुशिया कोरा कागज कोरा ही रह गया मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहे be mm -hmm. मेरा न कोई जहा ना डगर है ना खबर है जाना है मुझको कहा जाना है मुझको कहा बन के सपना पुणेरी आवाज 107.8 जीरो सेवन पॉइंट वर्ल्ड न्यूज स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो खुश रहो खुशिया बांटो। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक मुलाकात इस कार्यक्रम में और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं आज के इस एपिसोड में राम रैना सर हमारे साथ हैं और हम लोग शिक्षा के अंदर गुरुकुल पद्धति एक नए विधि के साथ जोड़ने की कोशिश जो है इनका चल रहा है उसी विषय को हम लोग बातें जो है कर रहे थे अब और मैं चाहूँगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है जो हम लोग उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं उसको कैसे हम इस नए पीढ़ी में या नए बच्चे जो है नए लोग जो है उनको कैसे हम लोग बता पाएंगे देखिए जब हम आ, एज स्कूल चालू करते हैं या एक शिक्षण प्रणाली के अंदर काम करते हैं तो हम किसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं नहीं। नहीं। तो ये बहुत कभी कभी एक डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको उस ट्रैक से हटकर दूसरे ट्रैक पैरेलल चलते हैं ये एक बहुत बड़ा <laughs> मुश्किल, एक वाला मुश्किल वाला काम होता है क्योंकि हर एक हमारे हमें एक अलग नजरिए से देखता है कि वो पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, नहीं पढ़ाते, पढ़ाते है। है। बाकी और कंपेरिजन आजकल बहुत बहुत वायरल के जैसे फैलता है क्योंकि आप देखिए एक ही बच्चा स्कूल में पढ़ता है एक ही प्रणाली के साथ वो जब घर में जाता है तो उसको ट्यूशन में भेज देते हैं तो ट्यूशन में वो अलग अलग अलग अलग बच्चों के साथ पढ़ता है तो कंपैरिजन स्वाभाविक जल्दी से पता, पता चल जाता जा है अरे ये स्कूल में ऐसा हो रहा है, ये पर वो एक है, एक ऐसी चाल है जिस चाल के अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा सिर्फ एक रेस मिलेगी कि हाँ ये आगे बढ़ गए ये पीछे हो गए ये पीछे जो की मैंने पिछले एपिसोड में मैंने बताया अब ये गुरुकुल शिक्षण पद्धति ऐसा है कि अगर मैं स्पष्ट अगर जो इंग्लिश में भी अगर बता दू कि बच्चों ने अपने विचारों का अपने डिसीजंस का खुद जिम्मेदार होना बहुत जरूरी और वो जिम्मेदारी लेना ये बहुत जरूरी है अगर आप अगर इसको बहुत गहराई में समझे तो बच्चों में डिसीजन पावर आना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और जो जो विद्यार्थी जैसे आप स्वामी विवेकानंद जी का ले लीजिए उनके प्रश्नों के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने तो के, के लिए वो चल पड़े और जब वो चल पड़े तो उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे ऐसे डिसीजन आज नहीं होते क्यों नहीं होते क्योंकि बच्चों को एक पर्टिकुलर पैटर्न में बांध दिया गया और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बत बताऊंगा शायद बहुत सारे लोगों को ये सुनना पसंद भी नहीं आया होगा कि मैं गुरुकुल के बारे में तो बाद में बात करूंगा लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात करना चाहता हूँ सभी श्रोताओं को यह ध्यान में रखना है कि हम एक और गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो गुलामी है एक ऐसी गुलामी जिसको हम शिक्षण पद्धति में अगर आप ध्यान से देखें तो हर साल कुछ ना कुछ तो नया पैटर्न चेंज हो रहा है हर साल कोई ना कोई तो सब्जेक्ट के अंदर बदलाव आ रहा है पुस्तकें बदल रहे हैं और बदल, रहे हैं। के बदल रही है और एक बहुत, -बहुत महत्वपूर्ण चीज है अगर आप ध्यान से शिक्षण पद्धति में देखें कि इतना बिजी कर दिया है शिक्षकों को कि वो रिसर्च में और रिसर्च के माध्यम से कुछ एक्टिव परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हम्म हम्म अगर सोचिए अगर किसी शिक्षण पद्धति के अंदर रिसर्च ये निकल जाए अरे बच्चों को जो पढ़ा है उसका अगर प्रैक्टिकल ये वो जितना साल में फटाफट फटाफट कंप्लीट करके उसको बस फिनिश करके आगे बढ़ना है और रिपोर्ट्स तैयार करने हैं और वो सही है गलत है उसका कोई मापदंड है वो एक लेवल तक तो कर दो शिक्षण पद्धति लेकिन उसका फाइनल आउटपुट क्या है हुँ। रेस। हुँ। है रेस एक दौड़ दौड़ दौड़ के <laughs> है से है। अब ये इससे विपरीत गुरुकुल शिक्षण पद्धति में आपके सभी गुणों को शिक्षक सही समय पर जान ले अच्छा कोई शिक्षक सही समय पर जाने का कैसे जब तक वो बच्चों को जानेगा नहीं अच्छा कोई शिक्षक बच्चों को जाने का कैसे जब तक उसे वो समय नहीं दिया जाए आपको एक सब्जेक्ट सिखाना है तो आप सिखा दें कोई भी सिखा सकता आप भी सिखा सकते हैं अगर मैं आपको पुस्तक दूं और मैं समझाऊं कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है कोई भी पढ़ा दे और एक मैं बता दूं एक आ, मैं आपने ऐसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट छेड़ा है नहीं। आ, मैं शायद गुरुकुल तो उजाले का महत्व नहीं है तो आज अगर मैं अंधेरा को तरफ देखता हूँ आप सोचिए आज शिक्षा में शिक्षक जो है वो किस मानसिकता से आ रहे हैं ये सोचने वाली बात है कोई घर में आराम से बैठा है और उसे कुछ नहीं करना है तो उसे शिक्षक बनना है उसने बहुत सारे डिग्रियां ले ली रात के नाइट ड्यूटी नहीं करनी है तो कौन सा सेव जॉब है जहां पांच घंटे जाकर काम, काम कर लो करे बस ये है अच्छा किसी में पैशन है सिखाने का लेकिन वो कब पैशन है तब तब पैशन आया टुकड़े टूटते टूटते हर एक अलग-अलग क्षेत्र -अलग में बढ़ते-बढ़ते उनको ये ये ऐसा लगा कि अरे ये बच्चों के साथ जुड़ना है हमें पढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमें वो लेकिन जब वो दसवीं कक्षा में एक उठकर कहे की मुझे एक अच्छा शिक्षक बनना है मुझे एक अच्छी शिक्षिका बनना है मुझे शिक्षण क्षेत्र में में बहुत बढ़िया बढ़िया काम करना है है है है है ये ये ये होता होता डिसीजन मुझे एक एक इंजीनियर इंजीनियर बनना है। लेकिन बनना लेकिन तो ये भारत देश के विकास मैं मैं क्या योगदान दूंगा ये होता है। मैं एक अच्छा संगीतकार बनूंगा तो संगीतकार बनने से लेकर वो संगीत के एक उच्चतम चरम सीमा।, चरम सीमा पर पहुंचने के लिए उसका वो डिसीजन उसके एकदार एक अच्छा है वो समय नहीं घोड़ दौड़ में चल रहे वो रेस में है और बस करे जा रहे हैं और अंत में क्या मिलता है अब क्या <laughs> अब सब तो कर लिया अब क्या करें अब क्या करें तो मैं इस सिस्टम से बहुत ही कहीं न कहीं तो खुश नहीं हूं <laughs> तो मैं चाहता हूं कि खुशियां बांटनी है तो 107.8 कुछ FM ये मुझे एक मौका दिया है तो मैं उसी पर बात करने के लिए आपके सामने बैठा बैठ जी, तो। जी जी जी आ, मुझे लगता है कि वक्त हमें और बातें करने के लिए इजाज़त नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी हम लोग इसी एपिसोड को इसी विषय को आगे भी कंटिन्यू करेंगे और जाते जाते राम रैना सर मैं चाहूँगा कि खुशी क्या होती है थोड़ा सा दो लाइनों में बताइए <laughs> एक माँ के लिए बच्चे का पहली बार उसे माँ कहना एक पिता के लिए एक पिता होने का एहसास होना एक शिक्षक के लिए उसके विद्यार्थी का उसे याद करना और उसकी कामयाबी के वक्त उसके सामने खड़े होकर ताली बजाना एक गुरु के लिए उसके शिष्य का अंतिम बलिदान भी मांग ले तो उसके लिए हंसकर तैयार रहना एक सिपाही के लिए अपने अपने देश देश के के के लिए लिए, लिए मर जाना, अपने देश में अपनी पूरी जिंदगी खपा देना, एक राजनेता के लिए, एक राजनेता राजनेता खासकर उस स्वच्छ चोले का स्वच्छतापन दूसरों की आंखों में देखना और अगर मैं इससे भी ऊपर जाऊं तो इस धरती मार जिस धरती में हमने जन्म लिया है उसके लिए जितना भी हो उतना कर, उतना कर करने के बाद भी और करने की इच्छा होना एक संतुष्ट भाव मिलना मुझे ऐसा लगता है कि खुशी एक खुशी है और छोटी छोटी चीजों में खुशियां पाना ये नहीं कि ये मुझे मिल गया आज तो मैं खुश हो जाऊंगा ये मिल गया तो मैं और खुश हो जाऊंगा ऐसा मिल गया तो और खुश हो जाऊंगा मुझे लगता है कि खुशी का मापदंड जो है वो मटेरियल पे नहीं हो सकता पैसों पे नहीं हो सकता और मेरे ख्याल से वही एक चीज में मानता हूँ कि खुशी है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी खुशी क्या होता है वो बिल्कुल सीधे सीधे उनकी आंखों में आ गई होगी ये बातें और कहीं ना कहीं दिल पे भी स्पर्श हुआ होगा दिल को टच किया होगा ये बातें मुझे लगता है कि खुशी की और भी बहुत सारी बातें हम लोग आगे के एपिसोड में ज़रूर जानेंगे सर से और आज के लिए जो उन्होंने जो खुशी की बातें बताई वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग इन सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं लेकिन इसे मिस नहीं करना है हमें करके दिखाना और वही प्रयास ये ये ये अपना जो है है गुरुकुल पद्धति के माध्यम से होने जा रहा मैं मैं बहुत खुश हूं <laughs> ये खुशी जी जी मैं बहुत खुश खुश खुशी खुशी बांटकर बांटकर कि मेरे साथ इन सब लोगों में ये खुशियां बटे और ये खुशियां उस तरह से बटे कि जिस तरह से आप हर एक माहौल में एक एक तरंग देखते हैं और ये तरंग मेरे ख्याल से ये रेडियो से ज्यादा और कोई नहीं दे सकता क्या क्या बात है, क्या बात है है तो बस मेरा यही कहना है श्रोताओं को कि आपके जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वक्त आए होंगे जिनको आपने जिया होगा एक जीने का एहसास आपको खुशी देता है तो मेरे ख्याल आ... से यही यही मेरे शब्द होंगे और <laughs> मैं सर का एक डायलॉग जरूर बोलूंगा खुश रहो खुशियाँ बांटो <laughs> चलिए शुक्र आज के इस एपिसोड में हमने जो सर से बातें की और उन्होंने जो अपने भाव व्यक्त किया कहीं ना कहीं एक एक खुशी है और वो खुशी बांटना चाहते हैं और जो उन्होंने ज्ञान पाया है जो अनुभव उनके पास हैं वो स्प्रेड करना चाहते हैं जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो लगता है कि अंधेरा है लेकिन जैसे जैसे सूरज आता है तो लगता है कि हम दिन में हैं तो इसी तरह ज्ञान और जो खुशी हमारे पास है उन्हें हम जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे उसी तरह लोगों के जीवन में जैसे जोत से जोत जगती जाएगी इसी आपके जीवन में खुशियां रहें बहुत सारी खुशियां हो ऐसी शुभकामना के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सा खुश रहो खुशिया बाटो थैंक यू खुशियाँ ही खुशियाँ दामन में जिसके खुशियाँ ही खुशियाँ दामन में जिसके क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए nya हो तो महफिल से कह दे तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दे पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए खुशियाँ खुशियाँ हो दामन में जैसे क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे